उपस्थित साधक साधिकाओं धर्म प्रेमी सज्जनों ईश्वर की उपासना कैसे करनी चाहिए ईश्वर की उपासना अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है इसको अत्यंत व्यवस्थित ढंग से करना चाहिए आसन अच्छी प्रकार से लगाकर कुछ मानसिक सज्जा करनी चाहिए अर्थात मन को शांत चंचलता से रहित बनाना होता है मन में किसी भी प्रकार के बाह्य विचार ना आवे ऐसी स्थिति बनानी होती है संकल्प लेना होता है जीवन के लक्ष्य का चिंतन करना होता है ईश्वर के महत्व पर विचार करना होता है सांसारिक संबंधों को भुलाना होता है स्व-स्वामी संबंध को हटाना होता है व्याप्य व्यापक संबंध बनाना होता है ईश्वर प्रणिधान की स्थिति बनानी होती है मन की जड़ता को समझना होता है ईश्वर से प्रार्थना करनी होती है संकल्प लेना होता है कुछ वैराग्य की भावना भी उत्पन्न करनी होती है सतर्कता सावधानी के लिए तैयार होना होता है इस प्रकार से मानसिक सज्जा करके फिर प्राणायाम प्रत्याहार धारणा का संपादन करना चाहिए उसके पश्चात ईश्वर जीव प्रकृति का चिंतन करते हैं फिर जप किया जाता है ईश्वर के किसी भी गुण को लेकर जप कर सकते हैं ओम आनंद ओम सच्चिदानंद ओम न्यायकारी ओम सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म आदि आदि गायत्री मंत्र का जप करते हैं जप के समय उच्चारण करने के पश्चात अर्थ आना चाहिए अर्थ के साथ साथ अर्थ पर विचार करते आना चाहिए अर्थात वैसी भावना बनाते केवल शाब्दिक ध्यान नहीं करना है हम जो भी बोलते हैं वैसी भावना बनानी होती है यहाँ आपको प्रशिक्षण दिया जा रहा है प्रशिक्षण की दृष्टि से समय को ध्यान में रखते हुए कई बातें बताई जाती हैं यहाँ कई बातें कुछ अंश में बताई जाती हैं कुछ जल्दी भी बताई जाती हैं आप जब व्यक्तिगत रूप से उपासना करेंगे तो उसे अच्छी प्रकार से संपादित कर सकते हैं उसमें अधिक समय दे सकते हैं एक एक गुण को अच्छी तरह से चिंतन मनन कर सकते हैं के पश्चात वैदिक संध्या की जाती है जब के पश्चात वैदिक संध्या वैदिक संध्या भी अर्थ के साथ करनी चाहिए वैसी भावना बनाकर यहां समय सीमा के कारण हम संक्षेप में कभी अर्थ करते हैं कभी किनी का अर्थ नहीं भी करते हैं तो जब आप व्यक्तिगत रूप से करें इसमें पर्याप्त समय लगा सकते हैं तो अब हम सुसज्जित होंगे इस विषय में आपको अधिक जानकारी के लिए यहाँ से प्रकाशित क्रियात्मक योगाभ्यास और निराकार ईश्वर की उपासना इन पुस्तकों से कुछ सहायता मिल सकती है अब हमें ईश्वर की उपासना के लिए सुसज्जित होना है अच्छी प्रकार से आसन लगा हो सीधे होकर बैठना है ईश्वर से संबंध जोड़ने के लिए मानसिक रूप से तैयार होना है आंखों को बंद कर लीजिए परम पिता परमेश्वर हमारे परम माता और पिता हैं जब किसी बच्चे को सताया जाता है कोई कष्ट होता है दुख होता है तो वह अपनी माता के पास जाता है अपनी माता को दुख बताता है अपनी माता की गोद में चला जाता है हमें भी तरह तरह के दुख हैं, हमें भी परम पिता परमेश्वर की अमृतमय गोद में जाना है जन्म जन्मांतरों के कुसंस्कारों के कारण हमें काम क्रोध लोभ मोह, राग द्वेष आदि दुख सताते रहते हैं संसार में हमारी आसक्ति बनी हुई है खाने में पीने में देखने में सुनने में इन सभी दुखों से हम छूटना चाहते हैं हमें भी अपनी परम माता की गोद में जाना है उनसे बातें करना है अपने दुखों को दूर करने के लिए प्रार्थना करनी है तो हम संबोधन में परमपिता परमेश्वर के मुख्य नाम ओम का उच्चारण करेंगे श्रद्धा पूर्वक विश्वास के साथ ईश्वर की अनुभूति बनाते हुए अपने दुखों को दूर करने की भावना के साथ सांस भरें परमेश्वर की कृपा से आपका ध्यान आपकी उपासना प्रारंभ करने जा रहे हैं इस कार्य में हमें सफलता प्रदान कीजिए प्राणायाम करेंगे आपको विधि ज्ञात हो चुकी है आप स्वयं कीजिए एक प्राणायाम करना है बाह्य प्राणायाम मूलबंद लगाकर श्वास को बाहर फेंकिए। मन में ओम का जप करिए जब घबराहट होने लगे मूल बंध छोड़ते हुए श्वास धीरे धीरे अंदर लेना है ओ सर्व ओ सर्वरक्षक प्रत्याहार की स्थिति का संपादन करना है इंद्रियों को उनके विषयों से रोक देना है शरीर के किसी एक स्थान पर एकाग्र हो जाना है धारणा का संपादन कीजिए मानसिक सज्जा हमारे जीवन का लक्ष्य है समस्त दुखों से छूटना पूर्ण सुख की प्राप्ति अर्थात मोक्ष की प्राप्ति मोक्ष के लिए हमारे कुसंस्कारों को नाश करना पड़ेगा कुसंस्कारों के नाश के लिए हमें विशेष ज्ञान और बल की आवश्यकता है विशेष ज्ञान और बल की प्राप्ति के लिए हमें ईश्वर का साक्षात्कार करना पड़ेगा ईश्वर का साक्षात्कार करने के लिए हमें ईश्वर की आज्ञाओं का पालन और ईश्वर की उपासना करनी होगी हे परमेश्वर हम आपका ध्यान आपकी उपासना मोक्ष प्राप्ति के लिए कर रहे हैं आपके साक्षात्कार के लिए कर रहे हैं ईश्वर के महत्व का चिंतन हे परमेश्वर आपके ध्यान से ऐसा आत्मबल मिलता है कि पहाड़ के समान दुख आने पर भी सब कुछ सहन कर लेते हैं आपके ध्यान से बुद्धि स्मृति एकाग्रता की प्राप्ति होती है मनोनियंत्रण की प्राप्ति होती है कुसंस्कारों का नाश होता है विद्या की प्राप्ति होती है अविद्या का नाश होता है व्याप्ति व्यापक संबंध बनाइए परमपिता परमेश्वर सर्वत्र यहाँ विद्यमान हैं इस भवन में हैं हमारे साथ हैं हमारे अंदर बाहर सब जगह विद्यमान हैं ईश्वर प्रणिधान की स्थिति बनाइए परमेश्वर हमें देख सुन जान रहे हैं तो स्वामी संबंध हटाना है सबके स्वामी हे परमेश्वर आप हैं हमारे पास जो भी विद्या बल साधन शरीर मन बुद्धि आदि हैं सबके स्वामी आप हैं सांसारिक संबंधों को भुला देना है संकल्प लेना है कि मैं उपासना काल में बाह्य विचारों को नहीं उठाऊंगा उठाऊंगी कुछ वैराग्य की भावना उत्पन्न करनी है यह संसार अनित्य है हमें एक दिन इस संसार से जाना है हमारे साथ कोई नहीं जाएगा कोई ना तेरे संग चले कोई ना तेरे संग चले निकल जाए जब प्राण कोई ना तेरे संग चले प्रियजन परिजन और कुटुम्ब जन ये मतलब के सारे दूर खड़े रह जाते हैं जब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 हे परमेश्वर आप ही मेरे नित्य साथी हैं और कोई नहीं है प्रकृति का चिंतन हे परमेश्वर ये सारा संसार आपने बनाया है आपकी कृपा से मुझे यह शरीर मन बुद्धि प्राप्त हुए है सारा संसार अनित्य है इस संसार से पूर्ण सुख पूर्ण शांति पूर्ण तृप्ति नहीं हो सकती है इंद्रियों के विषय हमें पूर्ण सुख पूर्ण तृप्ति नहीं दे सकते हैं परमेश्वर मैं इस प्रकृति के बंधन से छूटना चाहता हूं आत्मा का चिंतन मैं आत्मा हूँ निराकार एक देशी चेतन अदृश्य अल्पज्ञ अल्पशक्तिमान कर्म करने में स्वतंत्र नित्य अविनाशी अनादि मैं आत्मा इस शरीर से पृथक हूँ मैं अविद्या के कारण इस संसार में पूर्ण सुख समझता हूं हे परमेश्वर मैं अविद्या के कारण धन भूमि मकान पुत्र पौत्र माता पिता आदि की हानि होने पर अपनी हानि समझता हूं अपवित्र शरीर में पवित्रता समझता हूं इस संसार अनित्य संसार को नित्य समझता हूँ यह मेरी अविद्या है हे परमेश्वर आप इस अविद्या को दूर कर दीजिए मुझे तत्व ज्ञान प्रदान कीजिए परम पिता परमेश्वर से हमारे कई संबंध हैं स्वयं ईश्वर ने वेद के माध्यम से हमारे और उनके बीच कई संबंध बतलाए हैं ईश्वर से अब हम संबंध जोड़ेंगे वेद मंत्र के माध्यम से ओम ही न पिता वसो तुम माता शतक्र तो बभुव सुन्नमी महे ता बोलिए ीन पिता वसु माता शतक्रतो बभूव तम माता अधाते महे। अधाते तम शतक्र हे परमेश्वर निश्चय से आप ही हमारे परम पिता है आप सारे संसार को बसाने वाले हैं सारे संसार में बसने वाले हैं सर्वव्यापक हैं तम माता शतक्रतो बभुविथ हे परमेश्वर आप ही हमारी माता हैं और आप हमारे कल्याण के लिए हित के लिए असंख्य कर्मों को करते हैं आप सृष्टि को बनाते हैं पालन करते हैं इसका विनाश करते हैं वेदों का ज्ञान देते हैं असंख्य जीवों को उनके कर्मों का फल देते हैं आप असंख्य कार्यों को करते हैं एक एक जीवात्माओं के कर्मों को आप देखते हैं उनके साथ न्याय करते हैं हे परमेश्वर आप सदैव हमारा कल्याण और हित चाहते हैं इसलिए हे परमेश्वर अधाते सुमनमी महे हम आपसे सुख के लिए याचना करते हैं हे परमेश्वर हमें सांसारिक और आध्यात्मिक सुख प्रदान कीजिए आपसे इसी हमारी विनम्र प्रार्थना है हे परमेश्वर हम अपने लिए सबके लिए आपकी शुभ कामनाएं चाहते हैं हम पर कृपा कीजिए आप ही हमारी परम माता और पिता हैं। माता अर्थात जो मान देती है सम्मान देती है सुख देती है पिता अर्थात जो पालन करते हैं पोषण करते हैं उन्नति चाहते हैं कल्याण चाहते हैं दुखों को दूर करते हैं हे परमेश्वर हमारे लौकिक माता पिता हमें भोजन देते हैं पर हे परमेश्वर यह भोजन आप बनाते हैं आप गेहूँ बनाते हैं चावल बनाते हैं दूध बनाते हैं हे परमेश्वर माता दूध पिलाती है पर इस दूध को बनाने की व्यवस्था आपने की है माता पिता वस्त्र देते हैं पर रुई आपने बनाई है माता पिता मकान बनाते हैं पर हे परमेश्वर यह सृष्टि सृष्टि में धातुएं और तरह तरह के पदार्थ आपने बनाए हैं आप ही हमारे परम माता पिता हैं। हमारे लौकिक माता पिता आपने ही तो हमें प्रदान किए हैं आप हमारे माता पिता के माता पिता हैं माता पिता में जो मातापन है पितापन है वह आपकी कृपा से है हे परमेश्वर लौकिक माता पिता सदा हमारे साथ नहीं रह सकते हैं किंतु आप तो सदैव हमारे साथ रहते हैं आपसे नित्य संबंध हैं लौकिक माता पिता बदलते रहते हैं जन्म जन्मांतरों में पर आप सदैव हमारे माता पिता हैं हे परमेश्वर लौकिक माता पिता हमें पूर्ण सुख पूर्ण शांति नहीं दे सकते हैं हमारे विचारों को सौ प्रतिशत नहीं समझ सकते हैं किंतु आप हमें पूर्ण सुख शांति दे सकते हैं हमारे एक एक विचारों को समझते हैं लौकिक माता पिता अल्पज्ञ हैं अल्प शक्तिमान है आप तो सर्वज्ञ हैं सर्वशक्तिमान हैं। हे परमेश्वर लौकिक माता पिता में पूर्ण सामर्थ्य नहीं है आप पूर्ण सामर्थ्य से युक्त हैं हमें संपूर्ण दुख दुखों से छुड़ाने में सामर्थ्यवान है परमेश्वर इसलिए हम आपकी शरण में आए हैं माता तू ही तू ही पिता बंधु तू ही तू ही सखा केवल तेरा आसरा तुम बिन, हमारा कौन है। तुम बिन हमारा कौन है। हे परमेश्वर आप ही हमारे सच्चे माता पिता हैं हम आपको कभी ना भूलें आपकी आज्ञाओं का सतत पालन करें हे परमेश्वर आप अविनाशी हैं अर्थात सत्य हैं। आप चेतन हैं, ज्ञानवान हैं। आप अनंत हैं आपकी कोई सीमा नहीं है अनंत ज्ञान और बल से युक्त है आप ब्रह्म हैं सबसे बड़े हैं सबसे महान हैं आपके सामने यह प्रकृति और जीवात्माएं तुच्छ हैं अब जग के माध्यम से ईश्वर का ध्यान करेंगे ओ सत्यम ज्ञानम सत्यं ज्ञानम् परमेश्वर आप अविनाशी हैं बोलिए हे परमेश्वर आप अविनाशी हैं आप ज्ञान स्वरूप हैं आप अनंत हैं सबसे महान हैं पूजनीय हैं अब परम पिता परमेश्वर से उत्तम बुद्धि के लिए प्रार्थना करनी है गायत्री मंत्र के माध्यम से ओ भूभुव भर्गो देवस्य तो भरगो देवस् रूप में अर्थ प्राण प्रदाता संकट त्राता प्राण प्रदाता संकट त्राता ही सुखदाता ओ माता पिता वरेण्यम भगवन भ्राता ओ ओ, ओ, ओ ओ भगवन भ्राता ओ, ओ, ओ।, भगवन भ्राता ओ, ओ, ओ। तेरा शुद्ध स्वरूप करें धारण धाता ओम ओम धारण धाता ओम ओम प्रज्ञा प्रेरित कर सुकर्म में प्रज्ञा प्रेरित कर सुकर्म में विश्व विधा परमेश्वर आप सर्वरक्षक हैं दुखनाशक हैं सुख स्वरूप हैं आपसे विनम्र प्रार्थना है हमें दिव्य गुण प्रदान कीजिए और हमारी बुद्धि को उत्तम गुण कर्म स्वभाव में प्रेरित कीजिए वैदिक संध्या करेंगे मंत्रों के माध्यम से ईश्वर का ध्यान शनो देवी आपो रीष्टयापो भू पीत ओम वाग्वा ओ ओम चक्षुः चक्षुः sure पुनातु शिरसि ना शिसी ओ ओम पुना नेत्रो ओं स्वना कहुना हृदय ओ जन पुनाभ्या तपुना सत्य पुना पुनशिसी ओं ब्रह्म पुनाव परमेश्वर आप सर्वव्यापक हैं आनंद स्वरूप हैं हमें मनोवांछित सुख व पूर्ण आनंद की प्राप्ति कराइए धर्म अर्थ काम और मोक्ष की सिद्धि कीजिए हे परमेश्वर आपकी कृपा से हमें यह जीवन मिला है हमारा शरीर व इंद्रियां सभी स्वस्थ रहें बलवान रहें दृढ़ रहें पवित्र रहें ऐसी आपसे विनम्र प्रार्थना है अघमर्षण मंत्र सत्यं ऋत सत्यँचाद तपसुद्यजात त्ययत ततः समुद्रो सुद्रो अर्णव सुद्रादर्णवादि संवत्सरो अजायता मिश्रतो विश्व मिशो वसी सूरिया चंद्रमसता पूर्वक दिवच पृथिवी चातरीक्षम स्व शो दीष्ट आको भू पीत श्रवंतु ही सर्वशक्तिमान सर्वस्वामीन सृष्टि के उत्पादक ही परमपिता परमेश्वर आप अनंत सामर्थ्य से युक्त हैं वेदों के ज्ञाता हैं वेदों के दाता हैं हे परमेश्वर आप न्यायकारी हैं आप सारे संसार को अपने वश में रखते हैं आप अत्यंत अद्भुत हैं दिव्य हैं महान शक्ति से युक्त हैं हे परमेश्वर हम कदापि पाप कर्म ना करें आपकी आज्ञाओं का पालन करें अन्यथा हमें दुख रूपी दंड भोगना पड़ेगा नाना प्रकार की निकृष्ट योनियों में जाना पड़ेगा हे परमेश्वर हम आपकी शरण में हैं हमें सुखी कीजिए हम पर सब ओर से सुख की वर्षा कीजिए मनसा परिक्रमा मंत्र ओ चिदिग्निधिपतिरसि तो रक्षितादि ईषव तेज्यो नमोपतिभ्यो नमो नमः रक्षितृभ्यो नमशुभ्यो नम एभ्यो योस्म्वेष्ट वयम् वो जं दक्षिणा दिगिंद्रोधिपतिरशिराजि रक्षिताशव तेज्यो नमोिपतिभ्यो नम रक्षितृभ्यो नमाशुभ्यो नम एभ्यो वेष्मंबोजेम प्रतीची दिग्वधिपतिदा रक्षिताषव तेभ्यो नमोधिपति्यो नमो, नमो रक्षितृभ्यो नमाशुभ्यो नम भ्योस्तु योस्म सं वो जे दुदीची दिखोमोधिपतिजो रक्षिताशन ऋषव भ्यो नमो अध्यो नमो रक्षितृभ्यो नम षुभ्यो नम एभ्योस्त योस्वेष्टम वेष्स वो जेद ध्रुवा दिवुरपति क्रीव रक्षिता रुद तेभ्यो नमोधिपति्यो नमो रक्षितृभ्यो नमाशुभ्यो नम एभ्योस्तु नमा योस्मा वयम जेद ऊर्ध् दिबृहस्पतिरधिपतिष्वि रक्षिता वर्षम तेज्यो नमोधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्योस्तु ेष्टम व्यय ग्रीष्मे दमसस्परी स्व पश्य उत्तर दैवत्र सूर्य मगन्म ज्योतिम उदु जातवेदसम दहती के तव दृशे विश्वाय सूर्य चिंत्र देवादगाक चक्षुर्मुस्याव्रद्या अंतरक्ष सूर्य आत्मा जगत स्तुष्च स्वाहा तचुदेविमस्ताच्चर पश्येम शरद शत जीवम शरद शत शृणुयाम शरद शत ब्रवाम शरद शतम दीनाम शरद शतम भूयस शरद शता ओ भूर्भुव स्व तत्सु्यम भर्ग देव से धीमे यो, यो ो नचोदया हे ईश्वरदयानिधेपया नपोपासनाकम्धर्माथ काम मोक्षाण सद सिद्धिभविन्न ओ नम शंभवाय च मयो भवाय च नमः नम शंकर मयस्कर शिवाय चिवतराय चांति शांति ही, शांति हे परमेश्वर आप सर्वव्यापक हैं आप मेरे चारों ओर विद्यमान हैं मेरे अंदर बाहर ऊपर नीचे दाएं बाएं सर्वत्र आप विद्यमान हैं हे प्रभु आपने हमारे कल्याण के लिए हमें नाना प्रकार के साधन पदार्थ प्रदान किए हैं इसके लिए हम आपका अत्यंत धन्यवाद करते हैं हे परमेश्वर आप ही सबसे बड़े स्वामी हैं सबके अधिपति हैं हे प्रभु आप न्यायकारी हैं हमें आप पर पूर्ण विश्वास है हम कदापि किसी से द्वेष नहीं करेंगे हम उस द्वेष भाव को आपके न्याय पर छोड़ते हैं हे प्रभु हम सबसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करेंगे सबके कल्याण और हित के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं हे परमेश्वर हम सबका कल्याण चाहते हैं हम सबसे प्रेम भाव रखेंगे किसी से भी द्वेष नहीं रखेंगे हम गुरुजनों के लिए माता पिता के लिए परिवार वालों के लिए पड़ोसियों के लिए सारे संसार के मनुष्यों के लिए सब प्राणियों के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं सभी स्वस्थ रहें बलवान रहें प्रसन्न रहें दीर्घायु को प्राप्त हो सबके प्रति हमारे मन में प्रेम रहे हे परमेश्वर आप देवों के भी देव हैं सबसे उत्तम हैं ज्ञान स्वरूप हैं हम आपकी उपासना से शीघ्र आपको प्राप्त करें आपकी प्राप्ति के लिए हे परमेश्वर हम आपका ध्यान कर रहे हैं हम अविद्या के नाश के लिए विद्या की प्राप्ति के लिए आपका ध्यान कर रहे हैं हे परमेश्वर हमारे सारे दुखों को दूर कर दीजिए हमें स्वस्थ बलवान बनाइए संपन्न बनाइए दीर्घायु से युक्त कीजिए हे परमेश्वर हमें आनंदित कीजिए ऐसा सामर्थ्य दीजिए कि हम अपना कल्याण कर सकें और अन्यों का कल्याण कर सकें स्वयं आनंदित रहें और दूसरों को आनंदित कर सकें हे परमेश्वर हमें उत्तम बुद्धि दीजिए ऐसी आपसे विनम्र प्रार्थना है ईश्वर की कृपा हम पर बनी हुई है ईश्वर का धन्यवाद कीजिए कि हे परमेश्वर आपकी कृपा से ये जीवन मिला है आपकी कृपा से हम कुछ आपका ध्यान उपासना कर पाते हैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपको बारंबार नमन करते हैं आपको बारंबार नमस्कार करते हैं हम आपकी आज्ञाओं का पालन करेंगे के प्रति धन्यवाद व्यक्त कीजिए अब हम एक प्रेरणादायी भजन गाएंगे जिसमें हम हमें प्रेरणा प्राप्त होगी कि हमें ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए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 तू सदा करना बस ईश्वर आत्या पालन तू सदा करना साधक तू अगर चाहे प्रभु दर्शन को करना सा चाहे प्रभु दर्शन को करना वह अपनी महिमा से भव पार करा देगा लालेना साधक तू अगर चाहे प्रभु दर्शन को करना साधक तू अगर चाहे प्रभु दर्शन को करना भगवान की भक्ति से सब सदगुण मिलते हैं भगवान की भक्ति भग...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 विराम करते हैं हथेली से आप आँखों को ढक लीजिए धीरे धीरे आँखें खोलनी हैं आप कृपया बतलाइए कि आप में से किसकी उपासना 50 प्रतिशत से अधिक अच्छी रही अर्थात आपको बाह्यवृत्तियाँ ज़्यादा नहीं सताईं और आपका मन ईश्वर में लगा रहा हाँ ऊँचा करके कृपया बताइए जिसे नींद ना आई हो आलस से ना आया हो पचास प्रतिशत से अच्छी उपासना रही हो बहुत अच्छा अपनी उपासना का स्तर हमें स्वयं ही पुरुषार्थ करके सुधारना होता है तो हम मन में आशा की भावना रखें और सदैव इसमें सुधार करते रहें